श्री चैतन्य चेतावली महाप्रभु का आदर्शन अथवा लीला संवरण अद्यवह हसी गीतम पटित शरीर भी अद्यवश्यं थे कष्ट काल से जो प्राणी आज ही जिस शरीर से हस रहे थे सुंदर सुंदर पद गा रहे थे उत्तम उत्तम श्लोकों का पाठ कर रहे थे वे ही न जाने आज ही कहां अदृश्य हो गए अब उनका पांच भौतिक शरीर दिखता ही नहीं हां, कराल काल की कैसी कठोर और कष्टप्रद क्रा है उसकी ऐसी चेष्टा को बार बार धिक्कार है महाभारत में स्थान स्थान पर छात्र धर्म की निंदा की यही है युद्ध में खड्ग लेकर जो छत्रिय अपने भाई बंधुओं और सगे संबंधियों का बात की बात में वध कर सकता है ऐसे कठोर धर्म को धर्मराज युधिष्ठिर, ऐसे महात्मा ने परम निंद बताकर भी उसमें प्रवृत्त होने के लिए अपनी विवस्था बतला बतलाई है किंतु छात्र धर्म से भी कठोर और क्रूर कर्म हम जैसे क्षुद्र लेखकों का है जिनके हाथ में वज्र के समान बलपूर्वक लोहे की लेखनी दे दी जाती है और कहा जाता है कि उस महापुरुष की आदर्शन लीला लिखो हाय कितना कठोर कर्म है हृदय को हिला देने वाला इस प्रसंग का वर्णन हमसे क्यों कराया जाता है कल तक जिसके मुख कमल को देखकर असंख्य भावुक भक्त भक्ति भागीरथी के शीतल और सुख कर शलील रूपी आनंद में विभोर होकर अवगाहन कर रहे थे उनके नेत्रों के सामने ने सामने से वह आनंदमय दृश्य हटा दिया जाए यह जा कितना गर्हनीय कार्य होगा हाय रे विधाता तेरे सभी काम निर्दयता पूर्ण होते हैं निर्दयी दुनिया भर की निर्दयता का ठेका तय ही ले लिया है भला जिनके मनोहर चंद्र को देखकर हमारा मन कुसुम खिल जाता है उसे हमारी आँखों से ओझल करने में तुझे क्या मज़ा मिलता है तेरा इसमें लाभ ही क्या है क्यों नहीं तू सदा उसे हमारे पास ही रहने देता किंतु तो कोई दयावान हो उससे तो कुछ कहा सुना भी जाए जो पहले से ही निर्दयी है उससे कहना मानो अरण्य में रोदन करना है हाय रे विधाता सचमुच लीला समरण के वर्णन करने के अधिकारी तो व्यास वाल्मीकि ही हैं इनके अतिरिक्त जो नित्य महापुरुषों की लीला समरण का उल्लेख करते हैं वह उनकी अनधिकार चेष्टा ही है महाभारत में जब अर्जुन की त्रिभुवन विख्यात सूरता, वीरता और युद्ध चातुर्य की बातें पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते रोंगते खड़े हो जाते हैं हमारी आँखों के सामने लंबी लंबी भुजाओं वाले गांडीवधारी अर्जुन की वह विशाल और दिव्य मूर्ति प्रत्यक्ष होकर नृत्य करने लगती है उसी को जब श्री कृष्ण के आदर्शन के अनंतर आभीिर और भीड़ों द्वारा लूटते देखते हैं तो यह सब दृश्य प्रपंच स्वप्नवत प्रतीत होने लगता है तब यह प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है कि यह सब उस खिलाड़ी श्रीकृष्ण की खिलवाड़ है लीला प्रिय श्याम की ललित लीला के सिवा कुछ नहीं है पांडवों की सच्चरित्रता कष्ट सहिष्णुता शूरता कार्यदक्षता पटुता श्री कृष्ण प्रियता आदि गुणों को पढ़ते हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं हृदय उनके लिए भर आता है किंतु उन्हें ही जब हिमालय में गलते हुए देखते हैं तो छाती फटने लगती है सबसे पहले द्रौपदी बर्फ में गिर जाती है उस कोमलांगी अबला को बर्फ में ही बिलबिलाती छोड़कर धर्मराज आगे बढ़ते हैं वे मुड़कर भी उसकी ओर नहीं देखते फिर प्यारे नकुल सहदेव गिर पड़ते हैं धर्मराज उसी प्रकार दृढ़ता पूर्वक बर्फ पर चल रहे हैं हाय गजब हुआ जिस भीम के पराक्रम से यह सप्तीपा बसमती प्राप्त हुई थी वह भी बर्फ में पैर फिसलने से गिर पड़ा और तड़पने लगा किंतु युधिष्ठिर किसकी सुनते हैं वे आगे बढ़े ही जा रहे हैं अब वह हृदय विदारक दृश्य आया जिसके नाम से मनुष्य तो क्या स्वर्ग के देवता थरथर थर, -थर थे वह गांधी धनुषधारी अर्जुन मूर्छित होकर गिर पड़ा और हाथ हाथ कहकर चित्कार मार, मारने लगा किंतु धर्मराज ने मुड़कर भी उनकी ओर नहीं देखा सचमुच स्वर्गारोहण पर्व को पढ़ते पढ़ते रोंगते खड़े हो जाते हैं कैसा भी वज्र हृदय क्यों ना हो बिना रोए न रहेगा जब मुझ जैसे कठोर हृदय वाले की आंखों से भी अस्त्र बिंदु निकल पड़े तब फिर सहृदय पाठकों की तो बात ही क्या इसी प्रकार जब वाल्मीकि रामायण में श्री राम की सुकुमारता ब्राह्मण प्रियता गुरुभक्ति शूरता और पितृभक्ति की बातें पढ़ते हैं तो हृदय भर आता है सीता जी के प्रति उनका कैसा प्रगाढ़ प्रेम था हाय जिस समय कामांध रावण जनकनंदिनी को चुरा ले गया तब उन मर्यादा पुरुषोत्तम की भी मर्यादा टूट गई वे अकेली जानकी के पीछे विश्व ब्रह्मांड को अपने अमोघ माण के द्वारा भस्म करने को उद्यत हो गए उस समय उनका प्रचंड क्रोध दुर्सर्ष तेज और असहनीय रोष देखते ही बनता था दूसरे ही क्षण वे साधारण कामियों की भांति रो रो क्षण लक्ष्मण से पूछने लगते भैया मैं कौन हूँ तुम कौन हो हम यहाँ क्यों फिर रहे हैं सीता कौन है हा सीते हा प्राण वल्लभे तू कहाँ चली गई ऐसा कहते कहते बेहोश होकर गिर पड़ते हैं उनके अनुज ब्रह्मचारी लक्ष्मण जी बिना खाए पिए और भूख नींद का परित्याग किए छाया की तरह उनके पीछे पीछे फिरते हैं और जहाँ श्री राम का एक बुंद पसीना गिरता है वहीं वे अपने कलेजे को काटकर उसका एक प्याला खून निकालकर उससे उस श्वेद बिंदु को धोते हैं उन्हीं लक्ष्मण का जब श्री रामचंद्र जी ने छदवेजधारी यमराज के कहने से परित्याग कर दिया और वे श्री राम के प्यारे भाई सुमित्रानंदन महाराज दशरथ के प्रिय पुत्र सरयू नदी में निमग्न कर अपने प्राणों को खोते हैं तो हृदय फटने लगता है उससे भी अधिक करुणापूर्ण तो यह दृश्य है कि जब श्री रामचंद्र जी भी अपने भाइयों के साथ उसी प्रकार सरियों में शरीर को निमग्न कर अपने नित्यधाम को पधारते हैं सचमुच इन दोनों महाकवियों ने इन करुणापूर्ण प्रसंग को लिखकर करुणा की एक अविच्छिन्न धारा बहा दी थी जो इन ग्रंथों के पठन करने वालों के नेत्र जल से सदा बढ़ती ही रहती है महाभारत और रामायण के ये ही दो स्थल मुझे अत्यंत प्रिय हैं इन्हें हृदय विदारक प्रकरणों को जब पढ़ता हूँ तभी कुछ हृदय पसीजता है और श्री राम कृष्ण की लीलाओं की कुछ कुछ झलक सी दिखाई देने लगती है यह हम जैसे निरस हृदय वालों के लिए है जो भगवत कृपा पात्र हैं जिनके हृदय कोमल हैं जो सरस है भावुक हैं प्रेमी हैं और श्री राम कृष्ण के अनन्य उपासक हैं उन सब के लिए तो ये प्रकरण अत्यंत ही असह्य है उनके मत में तो श्री राम श्री कृष्ण कभी आदर्शन हुआ ही नहीं वे नित्य हैं शाश्वत हैं आत्मा से नहीं वे शरीर से भी अभी ज्यों के त्यों ही विराजमान हैं इसीलिए श्रीमद् वाल्मीकि के पारायण में उत्तरकांड छोड़ दिया जाता है वैष्णवगण राजगद्दी होने पर ही रामायण की समाप्ति समझते हैं और वही रामायण का नवाह समाप्त हो जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इस प्रकरण को एकदम छोड़ ही दिया है भला वे अपनी कोमल और भक्ति भरी लेखनी से सीता माता का परित्याग उनका पृथ्वी में समा जाना और गुप्तार घाट पर रामानुज लक्ष्मण का अंतर्ध्यान हो जाना इन हृदय विदारक प्रकरणों को कैसे लिख सकते थे इसी प्रकार श्री चैतन्य चरित्र लेखकों ने भी श्री चैतन्य की अंतिम अदर्शन लीला का वर्णन नहीं किया सभी इस विषय में मौन ही रहे हैं हाँ चैतन्य मंगल मंगलकार ने कुछ थोड़ा सा वर्णन अवश्य किया है सो अदर्शन की दृष्टि से नहीं उसमें श्री चैतन्य देव के संबंध की सब करामाती अलौकिक चमत्कार पूर्ण घटनाओं का ही वर्णन किया गया है इसीलिए उनका शरीर साधारण लोगों की भांति शांत नहीं हुआ इसी दृष्टि से अलौकिक घटना ही समझकर उसका वर्णन किया गया है नहीं तो सभी वैष्णव इस दुखदाई प्रसंग को सुनना नहीं चाहते कोमल प्रतीक प्रकृति के वैष्णव भला इसे सुन ही कैसे सकते हैं इसीलिए एक भौतिक घटनाओं को ही सत्य और इतिहास मानने वाले महानुभाव ने लिखा है कि श्री चैतन्य देव के भक्तों की अंधभक्ति ने श्री चैतन्य देव की मृत्यु के संबंध में एकदम पर्दा डाल दिया है उन भोले भाई को यह पता नहीं कि चैतन्य तो नित्य है भला चैतन्य की भी कभी मृत्यु हो सकती है जिस प्रकार अग्नि कभी नहीं बुझती, उसी प्रकार चैतन्य भी कभी नहीं मरते अज्ञानी पुरुष ही इन्हें बुझा हुआ और मरा हुआ समझते हैं अग्नि तो सर्वव्यापक है विश्व उसी के ऊपर अवलंबित है संसार से अग्नि तत्व निकाल दीजिए उसी क्षण प्रलय हो जाए शरीर के पेट की अग्नि को शांत कर दीजिए उसी क्षण शरीर ठंडा हो जाए सर्वव्यापक अग्नि के ही सहारे यह विश्व खड़ा है वह हमें इन चर्म चक्षुओं से सर्वत्र प्रत्यक्ष नहीं दिखती दो लकड़ियों को घिसिए अग्नि प्रत्यक्ष हो जाएगी इसी प्रकार चैतन्य सर्वत्र व्यापक है त्याग वैराग्य और प्रेम का अवलंबन कीजिए चैतन्य प्रत्यक्ष होकर ऊपर को हाथ उठा उठा कर नृत्य करने लगेंगे जिसका जीवन अग्निमय हो जो श्री कृष्ण प्रेम में छटपटाता था दृष्ट गोचर होता हो जिसके शरीर में त्याग वैराग्य और प्रेम ने घर बना लिया हो दूसरों की निंदा और दोष दर्शन से दूर रहता हो वहाँ समझ लो कि श्री चैतन्य यहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हो गए हैं यदि सचमुच चैतन्य के दर्शन करने के तुम उत्सुक हो तो इन्हीं स्थानों में चैतन्य के दर्शन हो सकते हैं किंतु ये सब बातें तो ज्ञान की है भक्त को इतना अवकाश कहाँ कि वह इन ज्ञान गाथाओं को श्रवण करे वह तो श्री चैतन्य चरित्र ही सुनना चाहता है उसमें इतना पुरुषार्थ कहाँ उसका पुरुषार्थ तो इतना ही है कि वह भक्त रूप में या भगवान रूप में श्री कृष्ण ने जो जो लीलाएं की है उन्हीं को बार बार सुनना चाहता है उसकी इच्छा नहीं कि सभी लीलाओं को सुन ले श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का पार तो वे स्वयं ही नहीं जानते फिर दूसरा कोई तो जान ही क्या सकता है भक्त तो चाहता है चाहे कूप से ला दो या घड़े से हमारी तो एक लोटे की प्यास है नदी से लाओगे तो भी एक ही लोटा पीवेंगे और घड़े से दोगे तो भी उतना ही समुद्र से लाओ तो संभव है हमसे पिया भी ना जाए क्योंकि उसका पान तो कोई अगस्त जैसे महापुरुष ही कर सकते हैं इसलिए भावुक भक्त सरा श्री कृष्ण और उनके दूसरे स्वरूप श्री कृष्ण भक्तों की ही लीलाओं का श्रवण करते रहते हैं उनका कोमल हृदय इन अप्रगट और आदर्शन लीलाओं को श्रवण नहीं कर सकता क्योंकि श्रीष कुसुम के समान छुई मुई के पत्तों के समान उनका शीघ्र ही द्रवित हो जाने वाला हृदय होता है यह बात भी परम परमभावुक भक्तों की है किंतु हम जैसे वज्र के समान हृदय रखने वाले पुरुष क्या करें भक्त का तो लक्षण ही यह है कि भगवान नाम के श्रवण मात्र से ही चंद्रकांत मणि के समान उसके दोनों नेत्र बहने लगे आँसू ही भक्त का आभूषण है आंसू में ही श्रीकृष्ण छिपे रहते हैं जिस आँख में आँसू नहीं वहाँ श्री कृष्ण नहीं तब हम कैसे करें हमारे आँखों में तो आंसू आते ही नहीं हाँ ऐसे ऐसे हृदय विदारक प्रकरणों को कभी पढ़ते हैं तो दो चार बूँदें आपसे आप, आप ही निकल पड़ती हैं इसलिए भक्तों को कष्ट देने के निमित्त नहीं अपनी आँखों को पवित्र करने के निमित्त अपने वज्र के समान हृदय को पिघलाने के निमित्त हम यहाँ अति संक्षेप में थी चैतन्य देव के आदर्शन का यत् चिंत वृत्तांत लिखते हैं 24 वर्ष नवद्वीप में रहकर गृहस्थाश्रम में और 24 वर्ष सन्यास लेकर पूरी आदि तीर्थों में प्रभु ने बिताए सन्यास लेकर 6 वर्षों तक आप तीर्थों में भ्रमण करते रहे और अंत में 18 वर्षों तक अचल जगन्नाथ जी के रूप में पुरी में ही रहे 12 वर्षों तक निरंतर दिव्योन्माद की दशा में रहे उसका यथकिंचित आभास पाठकों को पिछले प्रकरणों में मिल चुका है जिन्होंने प्रार्थना करके प्रभु को बुलाया था उन्होंने ही अब पहेली भेजकर कर गौर हाट उठाने की अनुमति दे दी इधर स्नेह में माता भी इस संसार को त्याग कर प्रलोक वासिनी बन गई श्री चैतन्य जिस कार्य के लिए अवतरित हुए थे वह कार्य भी सुचारू रीति से सम्पन्न हो गया अब उन्होंने लीला सम्मरण करने का निश्चय कर लिया उनके अंतरंग भक्त तो प्रभु के रंग ढंग को ही देखकर अनुमान लगा रहे थे कि प्रभु अब हमसे ओझल होना चाहते हैं इसलिए वे सदा सचेष्ट ही बने रहते थे शाकेत 1455 सौ पचपन संबत ईस्वी सन पंद्रह का आषाढ़ महीना था रथ यात्रा का उत्सव देखने के निमित्त गौड़ देश से कुछ भक्त आ गए थे महाप्रभु आज अन्य दिनों के अपेक्षा अत्यधिक गंभीर थे भक्तों ने इतनी अधिक गंभीरता उनके जीवन में कभी नहीं देखी उनके लड़ाट ललाट से एक अद्भुत तेज सा निकल रहा था अत्यंत ही दत्तचित्त होकर प्रभु स्वरूप गोस्वामी के मुख से श्री कृष्ण कथा श्रवण कर रहे थे सहसा भी वैसे ही जल्दी से उठकर खड़े हो गए और जल्दी से अकेले ही श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर दौड़ने लगे भक्तों को परम आश्चर्य हुआ महाप्रभु इस प्रकार अकेले मंदिर की ओर कभी नहीं जाते थे इसलिए भक्त भी पीछे पीछे प्रभु के पाद पद्मों का अनुसरण करते हुए दौड़ने लगे आज महाप्रभु अपने नित्य के नियमित स्थान पर गरुण स्तंभ के समीप नहीं रुके वे सीधे मंदिर के दरवाजे के समीप चले गए सभी परम विस्मित से हो गए महाप्रभु ने एक बार द्वार पर से ही उछल श्री जगन्नाथ जी की ओर देखा और फिर जल्दी से आप मंदिर में घुस गए महान आश्चर्य अघटित घटना ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था मंदिर के सभी कपाट अपने आप बंद हो गए महाप्रभु अकेले ही मंदिर के भीतर थे सभी भक्तगण चुपचाप दरवाजे पर खड़े इस अलौकिक दृश्य को उत्सुकता के साथ देख रहे थे गुंजा भवन में एक पूजा करने वाले भाग्यवान पुजारी प्रभु की इस अंतिम लीला को प्रत्यक्ष देख रहे थे उन्होंने देखा महाप्रभु जगन्नाथ जी के सम्मुख हाथ जोड़े खड़े हैं और गदगद कर्ण से प्रार्थना कर रहे हैं हे दीन वत्सल प्रभु हे दया मय देव हे जगत पिता जगन्नाथ देव सत्य त्रेता द्वापर और कली इन चारों युगों में कलयुग का एकमात्र धर्म श्री कृष्ण संकीर्तन ही है हे नाथ आप जब जीवों पर ऐसी दया कीजिए कि वे निरंतर आपके सुमधुर नामों का सदा कीर्तन करते रहें प्रभु अब घोर कलयुग आ गया है इसमें जीवों को आपके चरणों के सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं इन अनाश्रित जीवों पर कृपा करके अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान कीजिए बस इतना कहते कहते प्रभु ने श्री जगन्नाथ जी के सी सीवृग्रह को आलिंगन किया और उसी क्षण आप उसमें लीन हो गए पुजारी जल्दी से यह कहता हुआ प्रभो यह आप क्या कर रहे हैं दयालो यह आपकी कैसी लीला है जल्दी से प्रभु को पकड़ने के लिए दौड़ा किंतु प्रभु अब वहाँ कहाँ वे तो अपने असली स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए पुजारी मूर्छित होकर गिर पड़ा और हा देव हा प्रभु हे दयालो कर, कर जोरों से चित्कार करने लगा द्वार पर खड़े हुए भक्तों ने पुजारी का करुण करुणकंदन सुनकर जल्दी से किवाड़ खोलने को कहा किंतु पुजारी को होश कहाँ जैसे तैसे बहुत कहने सुनने पर पुजारी ने किबाड़ खोले भक्तों ने मंदिर में प्रवेश किया और प्रभु को वहाँ न देखकर अधीर होकर वे पूछने लगे प्रभु कहाँ हैं पुजारी ने लड़खड़ाती हुई वाड़ी में रुक रुक कर कभी सभी कहानी कह सुनाई सुनते ही भक्तों की जो दशा हुई उसका वर्णन यह काले मुख की लेखनी भला कैसे कर सकती है भक्त पछाड़ खा खा गिरने लगे कोई दीवार से सिर रगड़ने लगा कोई पत्थर से माथा फोड़ने लगा कोई रोते रोते धूल में लौटने लगा स्वरूप गोस्वामी तो प्रभु के बाहरी प्राण ही थे वे प्रभु के वियोग को कैसे सह सकते थे वे चुपचाप स्तंभित भाव से खड़े रहे उनके पैर लड़खड़ाने लगे भक्तों ने देखा उनके मुंह से कुछ धुआं सा निकल रहा है उसी समय फट से एक आवाज़ हुई स्वरूप गोस्वामी का हृदय फट गया और उन्होंने भी उसी समय प्रभु के ही पथ का अनुसरण किया भक्तों को जगन्नाथपुरी अब उजड़ी हुई नगरी सी मालूम हुई किसी ने तो उसी समय समुद्र में कूद कर प्राण गवा दिए किसी ने कुछ किया और बहुत से पुरी को छोड़कर विभिन्न स्थानों में चले गए पुरी से अब गौर हाट उड़ गई वक्रेश्वर पंडित ने फिर उसे जमाने की चेष्टा की किंतु उसका उल्लेख करना विषयांतर हो जाएगा किसी के जमाने से हाट थोड़ी ही जमती है लाखों मठ है और उनके लाखों ही पैर पुजवाने वाले महंत हैं उनमें वह चैतन्यता कहाँ सांप तो निकल गया पीछे से लकीर को पीटते रहो इससे क्या इस प्रकार 48 वर्षों तक इस धराधाम पर प्रेम रूपी अमृत की वर्षा करने के पश्चात महाप्रभु अपने सस्वरूप में जाकर अवस्थित हो गए बोलो प्रेमावतार श्री चैतन्य की जय बोलो उनके सभी प्रिय पार्षदों की जय बोलो भगवन नाम प्रचारक श्री गौरचंद्र की जय नाम संकीर्तन यश सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख समन् समस्तम नमामि हरि परम श्रीमद्भागवत जिनके नाम का सुमधुर संकीर्तन सर्वपापों को नाश करने वाला है और जिनको प्रणाम करना सकल दुखों को नाश करने वाला है उन सर्वोत्तम श्री हरि के पाद पद्मों में मैं प्रणाम करता हूँ